ब्लॉग की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है लक्ष्मी यादव की कहानी छोटी स्कर्ट दीदी मैं वो अपनी फेवरेट वाली ड्रेस आज इस बार खोज के रहूंगी तुम देखना वही वो शॉर्ट वाले स्कर्ट और वो फिटिंग वाली टॉप कहते हुए हिम्मी ने जोर से सुकून वाली सांस भरी और अक्टूबर महीने की ताजी हवा उसके भीतर मन मस्तिष्क में किसी सपने के सच होने जैसे एहसास से जाम लिया और खुशी की मीठी चाशनी हिम्मी के चेहरे पर उतर आई जिसे बहुत अच्छी तरह से महसूस कर लिया था कनिका ने कनिका हिम्मी के चेहरे को देखकर अपने मन के भाव छिपा ले गयी बनावटी सा चेहरा बनाकर बोली हाँ हाँ क्यों नहीं बिल्कुल तुम अपनी पसंद की ड्रेस ही लेना लेकिन जरा इस बात का भी ख्याल रखना कि मम्मी तुम्हारी ड्रेस देखकर कहीं आग बहुला ना हो जाए बड़ी बहन कनिका की बात सुनकर हिम्मी तुनक गई और मुँह बनाते हुए बोली क्या दी कपड़े मुझे पहनने हैं और पसंद ना पसंद मुझे मम्मी की देखनी होगी दी अब ना हम लोग कोई दूध पीते बच्चे नहीं हैं कि हमेशा मम्मी कुछ भी अपनी पसंद का लाएं और हमको पहना दे जिसे पहनकर हम लाफिंग बुद्धि की तरह पेट पर हाथ रख कर जेब मुस्कुरा दे क्या दी इट्स ना? आई कांट टेक इट मोर छठी में पढ़ने वाली हिम्मी न जाने, जाने क्या, क्या क्या बोलती रही और कनिका चुपचाप चुप सुनती रही आठवीं में पढ़ने वाली कनिका को, को याद हो आया की कैसे बचपन से लेकर अब तक उसके और उसके भाई बहनों के सारे कपड़े हमेशा माँ और पापा ही लाते थे या तो खुद अकेले जाकर या बच्चों को साथ ले जाकर कभी अगर कनिका को माने मामा मौसी या किसी के भी साथ भेजा भी तो कपड़े पसंद करते वक्त जाने क्यों कनिका के हाथ किसी और ड्रेस पर होते नजरें और मन किसी और ड्रेस पर कोई भी ड्रेस पसंद करते हुए कनिका बार बार अपने साथ आए हुए इंसान से यही पूछती कि क्या ये ड्रेस माँ को पसंद आएगी इसमें मेरे घुटने तो नहीं दिखेंगे या झुकने पर गर्दन से नीचे कुछ हर होली दिवाली और रक्षाबंधन पर नए कपड़े मिलते थे लेकिन हर बार नए कपड़े पसंद करने में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी और आखिरकार कनिका जो ड्रेस घर लेकर आती वो कनिका से ज्यादा उसकी माँ की पसंद का होना जरूरी था किसी एग्जाम में बैठने जैसे लगते थे वो लम्हे जब लाई हुई नई ड्रेस माँ के सामने खुलती थी कनिका की सांसें कुछ पल छुट्टी पर चली जाती थी वो खुद में सांसें महसूस सा अपने दाए हाथ को हल्के से बाईं ओर दिल के पास रखकर सांसों को महसूस करने लगती थी और जब मां के चेहरे पर मुस्कान आ जाती तो उसकी जान में जान आती कनिका की मां का पहनावे को लेकर एक दायरा था जो कुछ रूढ़ियों और कुछ व्यक्तिगत राय में कैद था मतलब जो उनको ठीक लगे वो ठीक है कनिका के लिए बड़ा मुश्किल होता था इस तरह न जाने कितने ही ड्रेसेस को पहनकर उनको अपनी पसंद कहना लेकिन धीरे धीरे कब माँ की पसंद को समझना और उनकी पसंद के कपड़े पहनना कनिका की आदत में शामिल हो गया उसे खुद ही पता नहीं चला इसके ठीक विपरीत हिमानी जिसे अभी तक ऐसी कोई आदत नहीं पड़ी थी वक्त बेवक्त उसको इसी कारण डांट और मार पड़ जाती थी लेकिन इन सब से सबक कुछ नहीं सिखाता हिमानी ने हिमानी यानी कनिका की प्यारी और मासूम हिम्मी हिम्मी द्वारा जोर से कनिका का कंधा हिलाने पर कनिका का ध्यान टूटा किस सोच में खोई हो दीदी? हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ गया है कार में बैठी रहोगी या बाहर भी आउगी देखो पापा आगे भी बढ़ गए हैं नजर उठाकर जब कनिका ने कार के शीशे से बाहर देखा तो पापा हमेशा की तरह कॉम्प्लेक्स के बाहर वाली पान की दुकान से सिगरेट लेकर सुलगा चुके थे कनिका और हिमानी तेज कदमों से पापा की ओर बढ़ी तब तक पापा बिना कुछ बोले ही कॉम्प्लेक्स की एक निश्चित की गई दुकान के अंदर घुस चुके थे और कनिका आगे थी हिमानी के कदम पीछे रुक गए कनिका ने पूछा क्या हुआ हिमानी रुक क्यों गई दी इस शॉप में कुछ भी नया नहीं होता है मैं आगे वाले शॉप में जाना चाहती हूँ कनिका सोच में पड़ गई कि ये बात वो पापा से कैसे कहे कि हिमानी आगे वाली शॉप में जाना चाहती है कुछ देर दोनों अंदर नहीं गयी तो पापा खुद ही बाहर आ गए और हिमानी ने झट से कह दिया पापा पापा आगे वाली दुकान पर चलें क्या हिमानी जितना माँ से नहीं बोल पाती उतना पापा से कह देती है तो उसे ये बात कहने में भी झिझक नहीं हुई लेकिन कनिका न माँ से कुछ कह पाती है और न ही पापा से। झिझक दोनों ओर बराबर बहरहाल आगे वाली दुकान पर जाते ही हिमी ने बहुत सारी ड्रेसेस देखनी शुरू की कनिका हिमानी के लिए जो ड्रेस उठाती हिम्मी उसे झट से रिजेक्ट कर देती और वो फेवरेट वाली ड्रेसेस जिसको वो एक टीवी प्रोग्राम में देखती थी उसे खोजने लगी, लगी। हिम्मी के खूब समझाने पर दुकानदार को हिम्मी की बात समझ में आई उसने झट से एक छोटी ब्लू जींस की शॉर्ट स्कर्ट और क्रीम कलर की टॉप निकाल सामने रख दी जिसे देख, देख हिम्मी का चेहरा, चेहरा खुशी से खिल उठा और, और उसने उसे अपने हाथ में लेकर अपने गुलाबी गालों पर लगाते हुए कहा दी, दी, देखो, ना दी देखो ना दी कितना सॉफ्ट कपड़ा है और स्कर्ट कितनी देखो प्यारी देखो है।, है मुझे यही तो लेनी थी ऐसे ही स्कर्ट तो है सुहानी के पास दी मुझे भी ये ड्रेस लेनी है दी पापा देखो ना पापा ये ड्रेस कैसी है अच्छी है न पापा पापा कभी कुछ नहीं कहते न अच्छा न बुरा कई बार तो अपनी बात भी माँ से ही कहलवा देते हैं। इसलिए कनिका को समझ ही नहीं आता कि माँ क्या चाहती है और पापा क्या चाहते हैं। खामोश खड़ी कनिका भी हिम्मी की बात पर पापा के जवाब का इंतजार कर रही थी जवाब सुनकर हिम्मत तो नहीं लेकिन कनिका जरूर चौंक पड़ी पापा ने कहा था यह कानों में हवा से बह गयी हाँ जो लेना है अपनी पसंद से ले लो जो ठीक लगे इतना सुना ही था कि कपड़े पैक हो गए और हिम्मी जुड़ गई ड्रेस को लेकर मन में सपने सजाने फिर उसे कुछ याद आया तो वह बोली अरे दी, तुम बस देखती ही रहोगी इधर उधर या अपने लिए भी पसंद करोगी कुछ मैं तो कहती हूँ तुम भी ऐसा ही ले लो बहुत अच्छा लगेगा तुम आरोप हिमानी अब कनिका के लिए ड्रेस देखने लगी तो कनिका ने कहा नहीं नहीं मैं ये सब नहीं लूंगी उसे जाने क्यों एक स्कर्ट पसंद आई ऑफ़ वाइट लॉन्ग स्कर्ट जिसमें कथे रंग के छोटे छोटे फूल थे उस पर कथे रंग का टॉप ये ड्रेस भी पैक हो गया हिम्मी के भरोसे आज कनिका ने जाने कितने सालों बाद कुछ अपनी उम्र और अपनी पसंद का खरीदा था वो भी खुश थी पापा जो शुरू से ही अपने लिए कॉटन का पाजामा कुर्ता देख रहे थे उनको भी एक सेट कुर्ता पाजामा पसंद आ ही गया पैकिंग और बिलिंग के बाद जब कार में बैठकर कार स्टार्ट करते हुए पापा ने रेडियो ऑन किया तो गाना बजा आज फिर जीने की तमन्ना है जिस पर हिमानी और कनिका नई ड्रेस को लेकर अपने सपनों में खो गयी गाना खत्म हुआ कई और गाने खत्म हुए और रास्ता भी घर आकर जैसे ही कनिका और हिमानी माँ के पास पहुँची और ड्रेस दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ कनिका के दिल की धड़कन फिर छुट्टी पर चली गई। घर में रहने वाली मां की दोस्त और किराएदार मीना आंटी जो उम्र में माँ ऐसी दोगुनी थी लेकिन दादी की जगह उनको आंटी सुनना ज्यादा अच्छा लगता था ये मोहतर माँ तब से इस घर में किराए पर रह रही थी जब से हिमानी ने अपने घुटनों को छोड़कर पैरों पर चलना शुरू किया हिमानी को जितना कनिका की मां और कनिका ने ना बचपन में नहीं दुलारा उतना मीना आंटी ने दुलार किया ऐसा वो लगभग रोज ही अपनी बातों में सुना देती मीना आंटी आकर कनिका और हिमानी के बीच में खड़ी हो गई। हिमानी खुशी में अपनी ड्रेस दिखाती रही मां के कहने पर हिमानी ने ड्रेस पहनकर भी दिखाई ये सोचकर कि माँ गुड़िया जैसी अपनी पिटिया को देखकर खुश हो जाएगी। उल्टा माँ के चेहरे पर उतर आया ४४० वोल्ट का हाई पावर गुस्सा हिमानी के नंगे घुटने और स्लीवलेस थोड़े डीप गले की टॉप पर टिक गया हिमानी की खुशी के जोर के ठहाके के साथ माँ का गुस्सा ब्लास्ट कर गया और फिर वही हुआ जो पहले भी कई बार होता आया है चार्ण चार्ण चार्ण चार्ण चार्ण चार्ण। और हिमानी यानी हिमी के सपनों की ड्रेस, ड्रेस। उससे जुड़े सारे सपने चरमरा कर चकना हो गए रोती हुई हिम्मी अपनी नई ड्रेस वापस पैक कर रही थी और रोए जा रही थी बैकग्राउंड में माँ का चिल्लाना जारी था तभी मीना आंटी ने बीच में माँ को टोका और कहा जरा देखो ना कनिका क्या लाई है अब कनिका का चेहरा लाल मिर्च जैसा जलने लगा था माँ खुद ही कनिका के कपड़े देखने लगी थी कनिका को जब ड्रेस पहनकर आने को कहा तो उसने डरते, डरते डरते ड्रेस पहनी तो याद आया कि लॉन्ग स्कर्ट की बेल्ट तो शॉप पर ही छूट गई। मां के सामने जब हाथ से पकड़े स्कर्ट और टॉप में कनिका आई तो मां के चेहरे पर कोई बदला हुआ भाव न देख कनिका समझ गई। और बेल्ट न होने की बात जब मां को पता चली तो गुस्से में मां ने एक चढ़ दिया कनिका को भी चट! और कहा तुम तो बड़ी हो तुमको भी समझाना होगा कि क्या पहनना जाता है और क्या नहीं कनिका की भी पैकिंग शुरू हो गयी और माँ की बातों का बैकग्राउंड भी फिर से चालू। घर की इन सब बातों से बेखबर या यूं कहें कि इस आशंका से परिचित पापा ने जब आंखों में आंसू लिए सर झुकाए कनिका और हिमानी को देखा तो बोले चलें ये कपड़े वापस करने किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा रास्ता कब बीत गया कब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आया कब कनिका ने अपनी और हिमानी के लिए माँ की पसंद की ड्रेस खरीदी वापस कार में बैठी और कार चल पड़ी कुछ भी पता ही नहीं चला कनिका सोचने लगी कि बचपन में अगर कभी स्कूल स्कर्ट जरा भी छोटी होती थी तो माँ कहती थी एक अनु जरा स्कर्ट नीचे बांध और मुझे ऊपर चढ़ा घोड़ी जैसी टांगे खोले घूमने की जरूरत नहीं है छोटे स्कर्ट पहनकर कल ही बड़े स्कर्ट लाती हूँ और अगले दिन घुटने से पाँच इंच नीचे स्कर्ट ला कर पहनवाती फिर स्कूल भेजती भीगी पलकों में कार के बाहर फुटपाथ पर सामान समेटते दुकानदारों को देखती हिमानी को देख कनिका सोचने लगी अगर कुछ दिन घर में ही हिम्मी वो स्कर्ट पहन लेती तो क्या हो जाता है। इस जन्म में छोटे स्कर्ट पहनने का हिम्मी का सपना पूरा होने वाला नहीं है साथ ही हताशा भरी कंगिका की सांसों ने हिमानी को उसके मन के भाव समझा दिए। हिमानी की पलक के मुहाने तक लुढ़क आया आंसू दूसरी नई ड्रेस पर गिर पड़ा जो अब माँ की पसंद की थी हिमानी ने आंसू की बूंद पॉली बैग से हटाते हुए अपनी गोद में रख ली अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी यादव की कहानी छोटी वाचक स्वर भारती परिमल